आध्यात्मरामण युद्धकांड नवम सर्ग तस् बाम कवचं कांचन प्रभं व्यसत रोपस्थेतिल पति भुवी तथा सरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मज विभेदरी वीर लक्ष्मण लक्ष्मणं भीमविक्रमं उनके बाणों से छिन्न भिन्न होकर मेघनाथ का सुवर्ण की सी आभा वाला कवच तिल तिल होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा और फिर वहां से पृथ्वी पर जा गिरा तब रावण कुमार मेघनाथ ने संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से विध डाला व्यसरियता पतधिव्यम कवचम लक्ष्मण च कृत क्रित प्रतीकृतान्योन्से लक्ष्मण जी का दिव्य कवच भी छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा इस प्रकार वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रतिकार करते हुए आपस में लड़ने लगे अभीक्षण निःस्वसत युद्धे ताम तुम पुनः सरसमृत सर्वांगक्षित सुदीर्घ कालम तो वीरान वे दोनों ही बारंबार बार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे उनके शरीरों के अंग प्रत्यंग सब ओर से बाणों से छिन्न भिन्न होकर लोहू लुहान हो गए दे दोनों महापराक्रमी वीर बड़ी देर तक एक दूसरे पर तीखे तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे उनमें से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं हुई एक तस्मंतरे वीरो लक्ष्मण पंचभी सर रावणे सारथि साम रथम चमचूर्णयत चेद का दर्शयन हस्तलाघव शोण्यू कामुखम भद्रम सज्ज चक्रेरा इतने ही में वीरवर लक्ष्मण ने पांच बार छोड़कर मेघनाथ के सारथी और घोड़ों के सहित रथ को चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उसका धनुष भी काट डाला तब मेघनाथ ने तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष चढ़ाया तत्म अपी चिक्षेद लक्ष्मणस्तभिरा सुगे तब एव छिन्न धनवाध्या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 तीन बाणों से उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी अनेक बाणों से दिया बिध दियात्यंत समादाय कार्मीम तैरादित्य सन्निभ फिर भीम विक्रम इंद्रजीत ने एक और धनुष लेकर सूर्य के समान चमकीले और पहने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण जी से तथा तत्म अभी हितिछेद लक्ष्मण हस्तिरा सुगै तवे छिन्दिव्यासायकन सदा काीम विक्रम इंद्र चेलक्ष्मण बातरा देस विभेद बाणरान सर्वान्णैरा पूयद्रम सय लक्ष्मण रावणी प्रति सन्धायाकृष्य कर्णा काठुर राम फिर विक्रम ने और धनुष लेकर सूर्य के समान ले और पहने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण जी तथा समस्त वाणरों को वेद डाला तब लक्ष्मण जी ने इंद्र बाण निकालकर उसे मेघनाथ की ओर लक्ष्य बांध कर धनुष पर चढ़ाया और उस कठोर धनुष को कर्ण पर्यंत खींचकर वीरवर लक्ष्मण जी हृदय में भगवान राम के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले धर्मात्मा तदेनम सत्यसंधस्लोक्यातिंद जयरावणीता पाणमा कर्ण विकृष तम जिजिहा लक्ष्मण समरे वीर स सजितम प्रति यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाले से रहित हैं तो हे बाण तू इस मेघनाथ को मार डाल वीरवल लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींच इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया स सरस्वशिस्त्राणम श्रीमज्जलित कुंडलम प्रमथ्येन्द्र जिता का जात्त पातया उस वाण ने शीर्षत्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को जिसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे काटकर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया ततः प्रमुदिता देवा कृतयनों रघुत्तम ववर्षो पाड़े सुतंत मुहुर्मुर्ष शक्तियों भगवान सह देव महर्षि आकाशेपी इस प्रकार मेघनाथ के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी का गुणगान करने लगे और उनकी बारंबार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे देवता और महर्षियों के सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए उस समय आकाश मंडल में भी देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा विमलम गगनम चासे स्थिरा बुद्धि स्वधारिणी निहतम रावणीम दृष्टाम जय जलपन्विता गतश्रम सौ मित्रे शंख महापूरी सिंह रावण के पुत्र मेघनाथ को मारा गया देख सर्वत्र जय जयकार शब्द भर गया आकाश निर्वल हो गया और जगधात्री धरणी स्थिर हो गई जब लक्ष्मण जी की थकान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमि को गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाथकर अपने धनुष की टंकार की टंका कीन नादन संघ्रिष्टा बानरा गताश्रमानरेन्द्र सहित सुविदेष्टन सही लक्ष्मण परतुष्टात्मा दशाभ्येत राघव अन्मद्राक्षताभ्या सहित विनया वन देव भ्रातरम रामम ज्येष्ठम नारायणम विभुम तत्प्रसादाश्रेष्ठावे उस सिंहनाश से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए फिर प्रसन्न चित्त वानर वीरों से प्रसन्सित होते हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सबके साथ प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी के पास आ उनके दर्शन किया श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान और विभीषण के सहित अति अतिविनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम कर कहा हे hey रघुश्रेष्ठ आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्धों में मारा गया लक्ष्मण भक्त्या तमालिंग्य रघुत्तम मूर्धन मध्राय मुदितानेवीत लक्ष्मण जी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेमपूर्वक शीर सुंघ कर कहा साधु लक्ष्मण कर्मते तुष्टस्मी कृतम् ते दुष्कृत सर्वम् सेरिंदम लक्ष्मण तुम धन्य हो मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है हे शत्रुमन इस मेघनाथ के मारे जाने से हमने मानो सभी को जीत लिया अहो अहोरात्रे तिफि कथंचन कृत्य निर्यास्यति रावण पुत्र में योद तुमने दिन और तीन तक निरंतर शत्रुहीन कर दिया अब पुत्र शोक से हुआ रावण मुझसे लड़ने आएगा सो उसे मैं मार डालूंगा मेघनादम्भतम सत्ता लक्ष्मणे न महाबलम रावण पतितो तो भूमो मूर्जित पुनरुत्थित पातिमा पुत्र शोक महाबली मेघनाथ को लक्ष्मणजी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा पुत्रस्य से गुण संस्मरण पर्य अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्ष्य हतम इंद्रचित ज्ञावा सुखम सप्यंति निर्भया इत्यादि बहुश पुत्र विलापः पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत शोक करने लगा आज समस्त देवता लोकपाल और महर्षिगण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख से सोएंगे इस प्रकार पुत्र की आसक्तिवश वह भात-भास्ती विलाप करने लगा तत परम संक्रो रावणो राशुराहे तदनंतर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्धो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगे सपुत्रवध संतप्त शूर क्रोध वसंगत समयक्ष रावण बुद्ध्यांतुम सीतां प्रदुध फिर सूर्यीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपने बुद्धि से कुछ सोच कर क्रोध सीता जी को मारने के लिए दौड़ा अर्थात शोक और क्रोध के कारण वह ऐसे निदिंद कर्म को ही अपना कर्तव्यमान बैठा खडगपाणी मथाया त्रुद्धम दृष्टवा दसाननम राक्षसी मध्यगा सीता भय शो का रावण को हाथ में खड्ग लिए हुए क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई एक तस्तर तस् सचिव बुद्धिमान शुचि सुपार्शो नाम मेधावी रावण वाक्यम ब्रवी नरुलाभ दसग्रीवः साक्षात जय श्रवणारुज वेद विद्या इसी समय रावण के सुपार्श्व नामक मंत्री ने जो परम बुद्धिमान शुद्ध हृदय और विचारवान था उससे कहा अहो दसानन्द यह क्या आप तो साक्षात विश्वानंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं है। अनेक गुण संपन्न कथम अस्माभि सहितो युद्धे हत्वा हम प्राप्सते जान कि शीघ्र अन इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्री वध करना कैसे चाहते हैं हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र जानकी को प्राप्त कर लेंगे सुपार्श्व के इस प्रकार समझाने पर रावण लौट आया तुरात्मा सुह निवेदित रावण गृह जगा विमूढ़ सभा तदनंतर दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से बुद्ध, मूढ़ बुद्धि हो तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया इस श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे नवम सरग